अध्याय सत्रह दो चेहरे वाला आदमी वह वा क्वरिल था आप हैरी की सांस रुक गई क्वरिल मुस्कुराया उसका चेहरा बिल्कुल भी फड़क नहीं रहा था हाँ मैं उसने शांति से कहा पॉट मैं सोच रहा था कि क्या मेरी तुमसे यहां मुलाकात होगी परंतु मैंने सोचा था स्नेप स्नेपरस क्विरिल हंसा और यह उसकी आमतौर पर कापती हुई हसी नहीं थी बल्कि ठंडी और पैनी हसी थी हाँ, सिवरस इस तरह तरह दिखता है, है ना? किसी बड़े चमगादड़ की तरह चारों तरफ मंडराता रहा, रहा। और यह मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। उसके सामने कौन? ब -ब -ब हकलाते, प्रोफेसर पर शक कर सकता था हैरी कोई बात हजम नहीं हुई यह सच नहीं हो सकता था बिल्कुल नहीं हो सकता था परंतु स्नेप ने मुझे मानने की कोशिश की थी नहीं नहीं नहीं तुम्हें मारने की कोशिश मैंने की थी जब तुम्हारी दोस्त मिस ग्रेंजर मैच में स्नेप के कपड़ों पर आग लगाने के लिए तेजी से जा रही थी तो संयोग कर कुछ और सेकेंड मिल जाते तो मैं तुम्हें उस झाड़ू से नीचे गिरा देता अगर स्नेप तुम्हें बचाने के लिए श्राप विरोधी मंत्र नहीं पड़ रहा होता तो मैंने इससे पहले ही तुम्हें गिरा दिया होता स्नेप मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था और नहीं तो क्या कुरेल ने ठंडे में कहा, इतना कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं थी जब डम्बल डोर देख रहे थे तो मैं कुछ नहीं कर सकता था बाकी सभी टीचर सोच रहे थे कि इसने गुरुद्वार को जीतने से रोकने की कोशिश कर रहा था उसने खुद को सबके बीच बुरा बना लिया और इतना समय बर्बाद हुआ जबकि इस सब के बाद मैं आज रात तुम्हें मारने जा रहा हूँ अपनी उंगलियां चटकाई हवा में से कुछ रस्सियां निकली और हैरी के पूरे शरीर पर कसकर बंध गईं। तुम हर चीज में अपनी टांग फंसाते हो पॉटर कि तुम्हें जिंदा नहीं रहना चाहिए हेलोवीन के दिन तुम स्कूल में चारों तरफ मंडाते रहे मुझे लगा जैसे मैंने तुम्हें देख लिया था जब मैं यह देखने गया था कि पत्थर की रखवाली कौन कर रहा था दैत्य को तुमने अंदर घुसाया था बिल्कुल दैत्यों के मामले में मुझमें विशेष प्रतिभा है तुमने उस दैत्य को तो निश्चित रूप से देखा ही होगा जिसका मैंने पिछले कमरे में बुरा हाल किया है सब लोग दैत्य की खोज में चारों तरफ भाग रहे थे परंतु दुर्भाग्य से स्नेप, जिसे पहले ही मुझ पर शक था सीधा तीसरी मंजिल पर गया ताकि मुझे वहां से पकड़ लाए और न सिर्फ मेरा दैत्य तुम्हें मारने में असफल रहा बल्कि तीन सिर वाला कुत्ता भी स्नेप को ठीक से काट नहीं पाया अब चुपचाप इंतजार करो पॉटर मुझे इस दिलचस्प दर्पण की जाँच करनी है तब जाकर हैरी को एहसास हुआ कि कुरल के पीछे क्या था वह शाहीवाक का दर्पण था यह दर्पण पत्थर हासिल करने की कुंजी है जरूर इसी तरह की कोई चीज करेगा परंतु वह इस समय लंदन में है जब तक वो वापस लौटेगा तब तक मैं बहुत दूर पहुंच जाऊंगा हैरी सिर्फ इतना चाहता था कि कुयल को लगातार बोलने पर मजबूर किया जाए ताकि वह दर्पण पर अपना पूरा ध्यान न लगा सके मैंने आपको स्नेप को जंगल में देखा था वो एकदम से बोल पड़ा हाँ कहा और वो दर्पण के पीछे के हिस्से को देखने के लिए चला गया वह उस वक्त तक मेरे पीछे लग चुका था और यह जानने की कोशिश कर रहा था कि मैं कहाँ तक पहुंच गया हूँ उसे शुरू से ही मुझ पर शक था उसने मुझे दराने धमकाने की भी कोशिश की जैसे वह ऐसा कर सकता था जबकि लॉर्ड वर्ल्ड मेरे साथ थे क्वरल दर्पण के पीछे से सामने आया अभू निगाहों से उसमें घूरा मुझे पत्थर दिख रहा है मैं इसे अपने मालिक को भेंट कर रहा हूं परंतु है हैरी ने अपने को वाली से संघर्ष किया परंतु वे जरा भी ढीली नहीं हुई उसे क्विरिल को रोकना ही था ताकि वह दर्पण पर अपना पूरा ध्यान न लगा पाए परंतु ऐसा लगता था जैसे हमेशा मुझसे बहुत नफरत करता था अरे हाँ वह करता है क्वरिल ने लापरवाही से कहा भगवान की कसम हाँ क्या तुम नहीं जानते कि वह हॉगवर्ट्स में तुम्हारे डैडी के साथ था वे दोनों एक दूसरे से नफरत करते थे परंतु वह तुम्हारी मौत नहीं चाहता था लेकिन मैंने आपको कुछ दिन पहले सुबहते सुना था मुझे लगा जैसे आपको स्नेप रहा था। पहली बार कुर के चेहरे पर डर की झलक दिखाई दी उसने कहा कई बार मुझे अपने मालिक के आदेशों का पालन करने में मुश्किल आती है वे एक महान जादूगर है और मैं कमजोर हूँ आपके मतलब है की वह वहासरूम में आपके साथ थे री ने आश्चर्य से पूछा वे हर जगह मेरे साथ रहते हैं ने शांति से कहा मैं उनसे तब मिला था जब मैं दुनिया में चारों तरफ घूम रहा था तब मैं एक मूर्ख युवक था और मेरे मन में अच्छाई और बुराई के बारे में मूर्खतापूर्ण विचार भरे हुए थे लॉर्ड वर्ल्ड ने मुझे बताया कि मैं कितना गलत था अच्छाई और बुराई कुछ नहीं होती सिर्फ ताकत होती है जो उन कमजोर लोगों के पास नहीं होती जो इसे हासिल नहीं कर पाते तब से मैंने वफादारी से उनकी सेवा की है हालांकि मैंने उन्हें कई बार निराश भी किया है उन्हें मुझ पर बहुत सख्ती करनी पड़ी कुरिल अचानक से माफ नहीं करते जब मैंने तो मुझे सजा दी फैसला किया कि उन्हें मुझ पर नजदीक से नजर रखनी होगी कुरिल की आवाज दूर होती जा रही थी हैरी को छुमंतर गली की अपनी यात्रा याद आई वो इतना मूर्ख कैसे हो सकता था उसने कुरिल को वहां पर उसी दिन देखा था री का दिमाग तेजी से दौड़ रहा था उसने सोचा इस पल मैं दुनिया में किसी भी चीज से अधिक यह चाहता हूँ कि मैं कुयल से पहले पत्थर तक पहुंच जाऊँ यानी अगर मैं दर्पण में देखूंगा तो मैं अपने आप को इसे हासिल करते देखूंगा जिसका मतलब है कि मैं देख लूंगा कि वो कहाँ छिपा है परंतु मैं इसे किस तरह की की, बंधी थी वह फिसला और गिर पड़ा क्वरिल ने उसे अनदेखा कर दिया वह अब भी अपने आप से बातें कर रहा था यह दर्पण क्या करता है यह कैसे काम करता है मेरी मदद करो मालिक और हैरी के होश उड़ गए जब एक आवाज ने जवाब दिया और वो आवाज कुरिल के अंदर से आ रही थी बच्चे का इस्तेमाल करो, बच्चे का का इस्तेमाल इस्तेमाल करो, करो। हैरी की तरफ मुड़ा, हाँ, आओ। उसने एक बार ताली बजाई और हैरी को बांधने वाली रस्सियां खोल गई हैरी धीमे धीमे उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया यहाँ आओ कुर ने दोहराया दर्पण में देखो और मुझे बताओ कि, कि तुमने क्या देखा हैरी उसकी तरफ बढ़ा मुझे झूठ बोलना होगा उसने हताश होकर सोचा मैं जो भी देखूंगा उसके उसके बारे में मुझे झूठ बोलना होगा, बस इतना ही। उसके बिल्कुल पास खड़ा हो गया। हैरी को अजीब सी बदबू आई जो कुरिल की पगड़ी में से आ रही थी उसने अपनी आंखें बंद कर ली दर्पण के सामने आया और अपनी आंखें दोबारा खोल ली उसने अपना प्रतिबिंब देखा जो पहले तो पीला और डरा दिखा परंतु एक क्षण बाद प्रतिबिंब उसकी तरफ देख मुस्कुराया प्रतिबिंब ने अपनी जेब में हाथ डाला और खून जैसे लाल रंग का एक पत्थर निकाला प्रतिबिंब ने आंख मारी और पत्थर को वापस अपनी जेब में रख लिया और जब उसने ऐसा किया तो हैरी को महसूस हुआ कि उसकी असली जेब में भी कोई भारी चीज आ गई है न जाने कैसे अविश्वसनीय रूप से उसे पत्थर मिल गया था तो कुर ने बेचैन होकर कहा तुमने क्या देखा हैरी ने हिम्मत जुटाई मैं देख रहा हूँ कि मैं डबल डोर से हाथ मिला रहा हूँ उसने गप छोड़ी मैंने आ, मैंने गरुड़द्वार के लिए हाउस कप जीत लिया है। कुरेल ने एक बार हैरी किनारे हटा तो टकराते हुए करनी चाहिए परंतु वो अभी पांच कदम दूर भी नहीं गया था कि एक ऊंची आवाज आई हालाकि कुरेल अपने होठ भी नहीं हिला रहा था वह झूठ बोल रहा है वह झूठ बोल रहा है पॉट यहाँ वापस आओ चिल्लाया मुझे मुझे सच सच बताओ तुमने अभी अभी क्या क्या देखा ऊंची आवाज़ एक बार फिर आई मुझे उससे बात करने दो आमने सामने मालिक आपने, आपने अभी इतनी ताकत नहीं है मेरे पास इसके लिए काफी ताकत है हैरी ने महसूस किया जैसे शैतानी फंदे ने उसे उसी जगह पर जकड़ लिया था वह एक भी मांसपेशी नहीं हिला सकता था वह किसी मूर्ति की तरह देखता रहा जब कोयल अपने हाथ ऊंचे करके अपनी पकड़ी खोलने लगा क्या हो रहा था पकड़ी खुलकर जमीन पर गिर गई इसके बिना कुरेल का सिर बहुत छोटा दिख रहा था फिर कुरेल अपनी जगह पर धीमे से घूम गया हैरी की चीख निकल जाती परंतु आवाज ने उसका साथ छोड़ दिया था जहां कुरल के सिर का पीछे का हिस्सा होना चाहिए था वहां पर एक चेहरा था हैरी द्वारा अब तक देखा गया सबसे भयानक चेहरा यह चौक की तरह सफेद था उसकी घूटती हुई लाल आंखें थी और नथुनों की जगह पर छेद थे जैसे सा फुस फुस आया हैरी ने पीछे की तरफ हटने की कोशिश की परंतु उसके पैर हिलने को तैयार नहीं थे देखो मैं क्या से क्या बन गया हूँ शैतानी चेहरे ने कहा सिर्फ छह और मुझे मुझे आकार भी तभी मिलता है जब मैं किसी और के शरीर में रहता परंतु ऐसे लोग हमेशा मिल जाते हैं जो मुझे अपने दिल और दिमाग में जगह देने के लिए इच्छुक रहते हैं पिछले कुछ सप्ताहों में मुझे यूनिकॉर्न के खून से ताकत मिली तुमने जंगल में वफादार क्वरिल को मेरे लिए यह खून पीते देखा था और एक बार जब मैं आयु बढ़ाने वाला अमृत पी लूंगा तो मैं अपना खुद का शरीर बना सकता हूँ आप मुझे अपनी जेब में रखा वो पत्थर क्यों नहीं निकाल कर दे देते तो वह जानता था हरी के पैरों में अचानक एक बार फिर जान आ गई वो पीछे की तरफ लड़खड़ाया। आया मत करो शैतानी चेहरे ने तमतमाते हुए कहा बेहतर होगा कि अपनी जान बचा लो और मेरे दल में शामिल हो जाओ वरना तुम्हारा अंत भी वही होगा जो तुम्हारे माता पिता का हुआ था वे लोग मुझसे दया की भीख मांगते हुए मरे थे झूठे कहीं के हैरी अचानक चीखा क्विरल उसकी तरफ पीट करके उल्टा चल रहा था ताकि वॉल्डेमोट हैरी को लगातार देख सके शैतानी चेहरा अब मुस्कुरा रहा था कितना दिल को छूने वाला दृश्य है फुसफुसाते हुए कहा, मैं हमेशा बहादुरी की कद्र करता हूँ हाँ तुम्हारे माता-पिता बहादुर थे मैंने पहले तुम्हारे पिता को मारा और वे बहादुरी से लड़े परंतु तुम्हारी माँ फालतू में ही मरी वे तुम्हारी रक्षा करने की कोशिश कर रही थी अब पत्थर मुझे दे दो ताकि तुम्हारी माँ की मौत बेकार ना चाहे कभी नहीं हैरी लपटो में भरे दरवाजे की तरफ लपका परंतु तो चीखा, "उसे पकड़ो!" और अगले पल हैरी ने महसूस किया कि कुरेल अपने हाथ से उसके कलाई पकड़ रहा है। तत्काल तो हैरी के निशान में सुई चुभने जैसा पैना दर्द होने लगा ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर दो टुकड़ों में फटने वाला है वह चीखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर जूझता रहा और उसे तब आश्चर्य हुआ जब कुरिल ने उसे छोड़ दिया उसके सिर का दर्द कम हो गया उसने चारों तरफ तेजी से नजरें घुमाकर देखा कि कुरल कहाँ था उसने देखा कि वह दर्द में सिकुड़ा बैठा था और अपनी उंगलियों को देख रहा था उसकी आंखों के सामने उसकी उंगलियों में फफोले पड़ रहे थे उसे पकड़ो उसे पकड़ो, मोर दोबारा चीखा और कुयल ने छलांग लगा दी उसने हैरी को गिरा दिया और उसके ऊपर चढ़ गया और अपने दोनों हाथ हैरी के गले पर रख दिए हैरी का निशान उसे दर्द के मारे अंधा बनाए दे रहा था परंतु वो देख सकता सकता, था था। कि भी दर्द के मारे चीख रहा था। मालिक, मैं उसे पकड़ नहीं मेरे मेरे हाथ, मेरे हाथ। और हालाल हैरी को अपने घुटनों से पकड़कर जमीन पर टिकाए हुए था परंतु उसने हैरी की गर्दन छोड़ दी और आश्चर्यचकित होकर अपनी हथेलियों को घूरा हैरी देख सकता था कि उसके हाथ जले हुए लाल और चमकदार दिख रहे थे तो फिर उसे मार डालो मूर्ख और किसा खत्म करो का चीखा ने मारने वाला देने के लिए अपना हाथ उठाया परंतु हैरी उठा और उसने का चेहरा लिया। उसके से नीचे गिर गया। चेहरे पर भी फफोले उठ रहे थे और तब हैरी समझ गया कुरिल उसकी खुली चमड़ी के स्पर्श को सहन नहीं कर सकता था क्योंकि इससे उसे भयानक दर्द होता था कुरल को पकड़े रहना ही उसके लिए बचने का इकलौता रस्ता था कुरिल को इतने दर्द में रखना जरूरी था ताकि वह उसे शाप न दे पाए हैरी उछलकर खड़ा हुआ उसने कुरिल का हाथ पकड़ा और जितनी कसकर पकड़ सकता था पकड़े रहा कुरिल चीखा और उसने हैरी को धकेलने की पूरी कोशिश की हैरी के सिर का दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वो सिर्फ कोयरिल की भयानक चीखें और बोलडे की चिल्लाहट उसे मार डालो उसे मार डालो सुन सकता था परंतु अब उसे कई और तेज आवाजें भी सुनाई दे रही थी जो शायद उसके दिमाग में थी हैरी हैरी, उसने महसूस किया कि कोयरिल की बाह किसी ने उसकी पकड़ से छुड़ा ली और वह समझ गया कि अब वह हार चुका है वह अंधेरे में डूब गया नीचे नीचे नीचे उसके ऊपर कोई सुनहरी चीज चमक रही थी सुनहरी गेंद उसने उसे पकड़ने की कोशिश की परंतु उसके हाथ बहुत भारी हो गए थे उसने पलके झपकाई थी यह तो चश्मा था कि चेहरा उसकी आंखों के सामने तैरता हुआ आया गुड आफ्टरनून हैरी डम्बलडोर ने कहा हैरी ने उनकी तरफ घूरा फिर उसे याद आया सर पत्थर वो कोरिल था उसे पत्थर मिल गया है सर जल्दी शांत हो जाओ बेटे तुम समय से थोड़ा पीछे चल रहे हो ने कहा, गुरिल के पास पास पत्थर नहीं है। फिर पास है, फिर किसके सर मैं हैरी मेहरबानी करके शांत रहो वरना मैडम पॉमफ्री मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देंगी हैरी ने थूक निगला और अपने चारों तरफ देखा उसने महसूस किया कि वह शायद हॉस्पिटल में था वो बिस्तर पर लेटा हुआ था जिस पर लिंदे की सफेद चादरें थीं, और उसके पास वाली टेबल पर इतनी सारी मिठाइया रखी थीं, जैसे मिठाइयों की आधी दुकान ही वहां चली आई हो। तुम्हारे दोस्तों और प्रशंसकों की भेंट नंबर ने मुस्कुराते हुए कहा तुम्हारे और प्रोफेसर कुर के बीच में तहानी में जो हुआ वो पूरी तरह से गोपनीय है इसलिए जाहिर है पूरा स्कूल उस बात को जानता है मुझे विश्वास है की तुम्हारे दोस्त फ्रेडो जॉर्जी ने तुम्हारे लिए टॉयलेट सीट भिजवाई थी जिसमें कोई शक नहीं कि उन्हें लग रहा था कि इससे तुम्हें आनंद आएगा, पर मैडम पॉमफ्री के विचार थाजली और मिस क्रेंजर दोनों बहुत चिंतित थे तुम्हारे होश में आने से उन्हें बहुत राहत मिलेगी परंतु सर पत्थर मुझे लगता है कि तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं किया जाना चाहिए बहुत अच्छा पत्थर प्रोफेसर कुरिल उसे तुमसे छीनने में सफल नहीं हुआ मैं प्रदर्शन कर रहे थे होंगे जैसे ही मैं लंदन पहुंचा मुझे समझ में आ गया कि मुझे जहाँ होना चाहिए था वो जगह वही थी जहां से मैं अभी अभी आया था मैं समय रहते आ गया ताकि कुरिल को तुम पर से खींच लू तो वह आप थे मैं डर रहा था कि कहीं मुझे ज्यादा देर न हो गई हो आपको लगभग देर हो गई थी मैं उसे पत्थर से ज्यादा देर तक दूर नहीं रख सकता था पत्थर से नहीं बेटे अपने आप से। इस कोशिश में तुमने अपनी जान लगभग गवाही दी थी वहाँ पर एक भयानक पल में तो मुझे यही लगा कि इस कोशिश ने तुम्हारी जान ले ली है जहां तक पत्थर का सवाल है उसे नष्ट कर दिया गया है नष्ट कर दिया गया हैरी ने सुनी निगाहों से देखते हुए कहा परंतु आपके दोस्त निकोल अच्छा तो तुम निकुलस के बारे में भी जानते हो नंबर ने कहा जिनकी आवाज में खुशी झलक रही थी तुमने काम को बहुत सही तरीके से किया है ना तो निकुलस और मैंने छोटी सी चर्चा की और हम सहमत हो गए कि यही सबसे अच्छा रहेगा परंतु इसका मतलब है कि वे और उनकी पत्नी अब मर जाएंगे है ना उनके शरीर में इतना अमृत मौजूद है कि वे अपने मामलों को ठीक ठाक कर लेंगे और फिर हाँ वे मर जाएंगे डंबलडोर हैरी के चेहरे पर आश्चर्य का भाव देखकर मुस्कुराए मुझे विश्वास है कि तुम्हारी उम्र में यह अविश्वसनीय लगता है परंतु निकोलस और पेरी नेल के लिए यह सचमुच एक बहुत बहुत लंबे दिन के बाद बिस्तर पर जाने की तरह है आखिरकार एक अच्छी तरह संतुलित मस्तिष्क वाले आदमी के लिए मौत अगला महान रोमांचक अभियान होती है तुम जानते हो पत्थर सचमुच अद्भुत चीज नहीं है चाहे धन और जीवन की चाह इंसान में कितनी ही क्यों ना हो वे दो चीजें हैं जो ज्यादातर लोग बाकी होती हैरी है। वहां पड़ा रहा और उसे शब्द नहीं मिल रहे थे डब्बल डोर थोड़ा गुनगुनाए और फिर छत की तरफ देख कर मुस्कुराए सर हैरी ने कहा मैं सोच रहा हूँ सर चाहे पत्थर चला भी गया हो वो वोल्डेमोट मेरा मतलब है तुम जानते हो कौन उसे वोल्डेमोट कहकर बुलाओ हैरी हमेशा चीजों को नाम लेकर पुकारो नाम का डर उस चीज के डर को बढ़ा देता है हाँ सर तो वोट वापस आने के दूसरे तरीके आजमाएगा है ना मेरा मतलब है वो खत्म नहीं हुआ है है ना नहीं हैरी वो खत्म नहीं हुआ है और अब भी कहीं पर है शायद किसी दूसरे शरीर की तलाश में जिसमे वो रह सके क्योंकि वह सचमुच जीवित नहीं है इसलिए उसे मारा नहीं जा सकता उसने कुरिल को मरने के लिए छोड़ दिया वो अपने समर्थकों के प्रति भी उतना ही कम दया दिखाता है जितना कि दुश्मनों के प्रति। बहरहाल हैरी हालांकि तुमने उसकी वापसी को थोड़े समय के लिए टाल दिया है परंतु इसमें किसी और की जरूरत होगी जो अगली बार भी एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जिसमे हार तय दिख रही हो और अगर उसे बार बार रोका जाएगा बार बार तो वो शायद कभी ताकत हासिल नहीं कर पाएगा हैरी ने सिर हिलाया परंतु तत्काल रुक गया क्योंकि उसका सिर दुखने लगा था फिर उसने कहा, सर, कुछ बातें है बाते सच्चाई, सच्चाई? डम्बल डोर ने आ भरी यह एक सुंदर और भयंकर चीज है और इसलिए इसके बारे में बहुत सावधानी रखना चाहिए बहरहाल मैं तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा जब तक कि की जवाब न देने के पीछे बहुत अच्छा कारण ना हो और ऐसी स्थिति में मैं तुमसे माफी मांग लूंगा यह तय है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा ठीक है ने इस बार बहुत गहरी आ भरी ओह तुमने जो पहली चीज पूछी है वह मैं तुम्हें नहीं बता सकता आज नहीं अभी नहीं तुम्हें पता चल जाएगा एक दिन अभी इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो हैरी जब तुम बड़े हो जाओगे मैं जानता हूं कि तुम्हें सुनकर बहुत बुरा लग रहा होगा जब तुम तैयार हो जाओगे मुझे नहीं सकता था? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान दी थी अगर कोई ऐसी चीज है जिसे वर्ल्ड नहीं समझ सकता है तो वह है प्रेम उसे यह एहसास नहीं था कि प्रेम जब शक्तिशाली होता है जैसा तुम्हारी माँ का तुम्हारे लिए था तो ये अपनी निशानी छोड़ जाता है दाग नहीं न ही कोई दिखाई देने वाला चिन्ह अगर कोई हमें इतनी गहराई से प्यार करता है तो चाहे हमें प्यार करने वाला गुजर भी जाए फिर भी हमें हमेशा के लिए कुछ सुरक्षा मिल जाती है यह तुम्हारी त्वचा में समाया हुआ है कुरेल नफरत लोभ और महत्वाकांक्षा से भरा था वोल्डोमोट के साथ आत्मा बांटे हुए था और इसी कारण वह तुम्हें छू नहीं सकता था जिसकी त्वचा पर इतनी अच्छाई का चिन्ह उसे छूने में भी ऐसे आदमी को भयानक पीड़ा होती है अब खिड़की पर बाहर बैठी एक चिड़िया में बहुत दिलचस्पी दिखा रहे थे, जिससे हैरी को चादर पर अपनी आंखें पोछने का समय मिल गया जब हैरी की आवाज वापस आई तो उसने पूछा और अदृश्य चोगा क्या आप जानते हैं वह मुझे किसने भेजा था हाँ तुम्हारे डैडी उसे मेरे पास छोड़ गए थे और मैंने सोचा की तुम उसे पसंद करोगे डम्बरडोर की आंखों में चमक आ गई उपयोगी चीज है तुम्हारे डैडी जब यहाँ थे तो वे खास तौर पर किचन में कर जाने भोजन चुराने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। और कुछ भी है? पूछो। कुरेल ने कहा था कि स्नेप प्रोफेसर स्नेप हैरी हाँ वही कुरेल ने कहा था कि वे मुझे इसलिए नफरत करते क्योंकि वे मेरे डैडी से नफरत करते थे क्या यह सच है देखो वे दोनों एक दूसरे से चिड़ते थे कुछ हद तक उसी तरह जिस तरह तुम और मिस्टर एक दूसरे से चढ़ते हो और फिर तुम्हारे डैडी ने एक ऐसा काम किया जिसे स्नेप कभी माफ नहीं कर पाए क्या उन्होंने तुम्हारे डैडी की जान बचाई थी क्या हाँ डम्बर डोन ने सपनीली आवाज में कहा अजीब है लोगों के दिमाग किस तरह सोचते हैं है ना प्रोफेसर स्नेप तुम्हारे डैडी के कर्जदार बने रहना सहन नहीं कर सके मुझे विश्वास है कि इस साल उन्होंने तुम्हारी सुरक्षा करने में इतनी ज्यादा मेहनत इसलिए डैडी की याद से नफरत कर सकेंगे हैरी ने इसे समझने की कोशिश की परंतु इससे उसका सिर चकराने लगा इसलिए उसने कोशिश करना छोड़ दिया और सर एक और चीज है बस एक और मैंने दर्पण में से पत्थर को किस तरह बाहर निकाला हा अब मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझसे सवाल पूछा यह मेरे बेहतरीन विचारों में से एक था और तुमसे सच कहू तो यह कोई छोटी बात नहीं है देखो केवल वही जो पत्थर खोजना चाहता था खोजना चाहता था परंतु उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता था उसी को यह पत्थर मिल सकता था वरना वे सिर्फ उसमें अपने आप को सोना बनाते या आयु बढ़ाने वाला अमृत पीते देखते मेरा दिमाग कई बार मुझे भी हैरान कर देता है अब सवाल बहुत हो चुके मैं सुझाव दूंगा कि तुम इन मिठाइयों पर शुरू हो जाओ आहा बर्पॉट की हर स्वाद की टॉफिया दुर्भाग्य से बचपन में मैंने उल्टी के स्वाद वाली एक टॉफी खा ली थी तब से उनमें मेरी रुचि कम हो गई है परंतु मुझे लगता है कि अब मैं सुरक्षित तरीके से एक अच्छी सी टॉफी खा सकता हूँ वे मुस्कुराया और उन्होंने एक सुनहरी भूरी टॉफी अपने मुंह में डाली फिर ऐसा लगा जैसे उनका गला रूंद गया हो और उन्होंने कहा अरे कान का मैल हॉस्पिटल की मैटर मैडम पॉमफ्री भली परंतु बहुत ही सख्त महिला थी बस पांच मिनट हैरी ने आग्रह किया। नहीं। आपने प्रोफेसर डबलडर को आने दिया था जाहिर है वे हेडमास्टर हैं, उनकी बात अलग है तुम्हे आराम की जरूरत है मैं आराम ही तो कर रहा हूँ देखिए लेटा हुआ हूँ मान लीजिए मैडम पॉम्फ्री अच्छा ठीक है उन्होंने कहा परंतु सिर्फ कि सिर अब भी बहुत दर्द कर रहा था अरे हैरी हमें तो लग रहा था कि तुम जिंदा नहीं बचोगे डम्बल डोर इतने चिंतित थे हाँ पूरा स्कूल इस बारे में बातें कर रहा है रॉन ने कहा सचमुच क्या हुआ था वो उन दुर्लभ अवसरों में से एक था जब सच्ची कहानी उड़ाई जाने वाली अफवाहों से ज्यादा आश्चर्यों पर हैरान हुए और जब हैरी ने उन्हें बताया कि कुरिल की पगड़ी के नीचे क्या था तो हरमायनी जोर से चीखी तो पत्थर चला गया है रॉन ने अंत में कहा फ्लमेन मरने वाले हैं यही मैंने कहा था परंतु डब्बल डोर का विचार था कि उन्होंने क्या कहा था एक अच्छी तरह संतुलित मस्तिष्क वाले आदमी के लिए मौत अगला महान रोमांचक अभियान होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि वो थोड़े खिसके हुए हैं रॉन ने कहा और काफी प्रभावित हुआ कि उसका हीरो कितना पागल था तो तुम दोनों के साथ क्या हुआ हैरी ने पूछा मैं सही सलामत वापस लौट गई हरमायनी ने कहा रॉन को होश में लाई इसमें थोड़ा समय लगा और फिर हम लोग डबल डोर से संपर्क करने के लिए उल्लू खाने की तरफ भाग ही रहे थे, कि तभी वे वे हमें प्रवेश हॉल में मिले। वे पहले से ही जानते थे उन्होंने सिर्फ़ इतना कहा हैरी उसके पीछे गया है ना और इसके बाद वे तीसरी मंजिल की तरफ दौड़ पड़े क्या तुम्हे लगता है की वे तुमसे यह काम करवाना चाहते थे रोन ने कहा तुम्हें तुम्हारे डैडी का चोगा भिजवाना और बाकी की चीजें हरमाइनी फट पड़ी अगर उन्होंने ऐसा किया है मेरा मतलब है यह है, भयानक तुम मर भी सकते थे नहीं ऐसा नहीं है, हैरी ने विचार करते हुए कहा डंबलडोर थोड़े अजीब हैं। मुझे लगता है कि वे एक तरह से मुझे मौका देना चाहते थे मैं सोचता हूँ कि वे यहाँ होने वाली लगभग हर चीज जानते हैं मुझे लगता है कि उन्हें समझ में आ गया था कि हम कोशिश करने वाले थे और में रोकने के बजाय उन्होंने उन्होंने हमें हमें इतना सिखा दिया दिया जिससे हमें मदद मिल सके। मैं नहीं सोचता कि कि यह सही था, जिसके द्वारा उन्होंने मुझे पता लगाने कि दर्पण किस तरह काम करता है मुझे लग रहा है उन्होंने यह सोचा होगा कि मुझे वर्ल्ड मोड का सामना करने का अधिकार था बशर्ते मैं ऐसा कर पाऊ हां डम्बल थोड़े खिसके हुए हैं ठीक है, है? रोहन ने गर्व से कहा सुनो साल की आखिरी दावत कल हो रही है तुम्हें तो कल के लिए तैयार रहना है पॉइंट आ चुके हैं जाहिर है तुम आखिरी मैच में नहीं खेल पाए और तुम्हारे बिना चील घात ने हम पर बुडोजर चला दिया परंतु खाना अच्छा मिलेगा उसी समय मैडम पॉमफ्री अंदर आई तुम लोगों को लगभग पंद्रह मिनट हो चुके हैं अब बाहर उन्होंने सख्ती से कहा रात को गहरी नींद लेने के बाद हैरी एक फिर लगभग सामान्य महसूस करने लगा मैं दावत में जाना चाहता हूँ उसने मैडम पॉमफ्री से कहा जब वे उसके मिठाई के बहुत से डिब्बों को जमा रही थीं। मैं जा सकता हूँ ना? उन्होंने नाक से कोई कहा जैसे उनके विचार में प्रोफेसर डबलडोर को यह पता नहीं था की कि दावतें कितना खतरनाक हो सकती है और तुमसे कोई और भी मिलने आया है अच्छा हैरी ने कहा कौन है? हैरी पूछ ही था कि तभी हैग्रेड दरवाजे से है अंदर घुसा हमेशा की तरह कमरे के अंदर हैग्रेड बहुत बड़ा दिख रहा था इतना बड़ा कि ऐसा लगता था उसे अंदर आने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए वह हैरी के पास बैठ गया उसकी तरफ एक बार देखा और फिर फूट फूट कर रोने लगा हमने उस बुरे आदमी को बताया की रफी को कैसे पार किया जाए हमने उसे बताया यही वो इकलौती चीज थी जो वो नहीं जानता था हमने उसे बता दिया तुम मर भी सकते थे और ये सब सिर्फ एक ड्रैगन के अंडे के लिए हम फिर कभी शराब नहीं पिए हमें बाहर निकाल दिया जाना चाहिए और मगलुओं की तरह जिंदगी गुजारने के लिए छोड़ देना चाहिए हैगरेट हैरी ने कहा हैग्रेट को दो को पश्चाताप के कारण कांपते देखकर वह सदमे में था क्योंकि हैगरेट के बड़े बड़े आंसू बहकर उसकी दाढ़ी में जा रहे थे हैग्रेट उसने किसी तरह पता लगा ही लिया होता हम लोग वर्ल्ड मॉड के बारे में बात कर रहे हैं और अगर तुमने उसे कभी नहीं बताया होता तो भी उसने पता लगा लिया होता तुम तो मर भी सकते थे रोना बंद कर दिया मैं उससे मिल चुका हूँ और मैं उसे उसके नाम से बुला रहा हूँ मेहरबानी करके अब खुश हो जाओ हैग्रेड हमने पारस पत्थर को बचा लिया है पत्थर अब नष्ट हो चुका है वॉल्डेमोट उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता चॉकलेट का मेड रखाओ मेरे पास बहुत सारे हैं हैगरेट ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से अपनी आंखें पूछी और कहा हमें याद आया, हम तुम्हारे लिए तोहफा लाए हैं सैंडविच तो है। नहीं? हैरी ने चिंता से पूछा अंत में के चेहरे पर एक कमजोर मुस्कान आ गई नहीं डम्बल ने यह काम करने के लिए कल हमें पूरे दिन की छुट्टी दी थी जाहिर है उन्हें ऐसा करने के बजाय हमें नौकरी से निकाल देना चाहिए था बहरहाल हम तुम्हारे लिए यह लाए हैं वो एक सुंदर के स्कूल के पुराने दोस्तों के पास उल्लू भेजे और उनसे फोटो मंगवाए जानते थे कि तुम्हारे पास एक भी नहीं होगा क्या तुम्हे तोहफा पसंद आया हैरी बोल नहीं पाया परंतु हैग्रिट समझ गया उस रात साल की की आखिरी आखिरी दावत में हैरी अकेला ही नीचे गया। उसे मैडम पॉमफ्री ने फालतू चिंता करने करने से रोक रखा था। चेकअप पर जोर दे रही थी इसलिए जब वो दावत में पहुंचा तो बड़ा हॉल पहले ही भर चुका था यह नागशक्ति के हरे और सफेद रंग में सजा था क्योंकि नाग ने लगातार सातवें साल हाउस कप जीत लिया था एक बैनर पर बना नागशक्ति का सांप ऊँची टेबल के पीछे दीवार पर दिख रहा था जब हैरी अंदर आया तो अचानक खामोशी छा गई और फिर सभी ने तत्काल जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया वह की टेबल पर रौना हमायनी के बीच की सीट पर बैठ गया और उसने इस बात को अनदेखा करने की कोशिश की कि लोग उसकी तरफ देखने के लिए खड़े हो रहे थे सौभाग्य से कुछ ही देर में डम्बल डोर आ गए शोरगोल बंद हो गया एक और साल गुजर गया डम्बरडोर ने खुशनुमा आवाज में कहा इससे पहले कि हम स्वादिष्ट दावत में अपने दांत गड़ाएं, मैं आपको एक बूढ़े आदमी की बकवास सुनाकर बोर करना चाहूंगा यह साल भी क्या साल था आशा है कि आपके दिमाग अब पहले से ज्यादा भरे होंगे आपके सामने पूरी गर्मियाँ पड़ी हैं, ताकि आप इन्हें अगला साल शुरू होने से पहले खाली और बढ़िया कर सके अब जैसा मैं समझता हूँ हाउस कप का पुरस्कार दिया जाना है और पॉइंट की स्थिति इस प्रकार है गरिद्वार तीन सौ पॉइंट के साथ चौथे स्थान पर है मेहनत कश पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर चील है 426 पॉइंट और पॉइंट है नागशक् पॉइंट नाग की टेबल से तालियों और पैर पटकने का तूफान सा उठा हैरी देख सकता था कि मेलफ़ा अपने प्याले को टेबल पर बजा रहा था यह बहुत बेहूदा दृश्य था हा हा शाबाश नाग शक्ति ने कहा बहरहाल हाल की घटनाओं पर भी ध्यान देना होगा कमरा बहुत शांत हो गया नाग के विद्यार्थियों की मुस्कुराहटें थोड़ी धुंधली हो गईं। गई अः ने कहा मुझे कुछ आखिरी पॉइंट्स देने हैं मुझे देखने दो हाँ सबसे पहले मिस्टर रोनल्ड वीजली को रॉन का चेहरा बैगनी हो गया वह उस मूली की तरह दिख रहा था जो सूरत की रोशनी में जल गई हो हॉक में बहुत सालों के बाद देखे गए शतरंज के बेहतरीन खेल के लिए मैं गुरुद्वार हाउस को पचास पॉइंट देता हूँ गरुद्वार की तालियों ने जादू की छत को लगभग उठा दिया ऊपर चमक रहे सितारे हिलते दिख रहे थे शतरंज बोर्ड के पार चला गया आखिरकार एक बार फिर खामोशी छा गई इसके बाद मिस हरमाइनी ग्रेंजर को आग के सामने शीतल बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए मैं गरुद्वार को पचास पॉइंट देता हूँ ने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया हैरी को विश्वास था कि वो रोने लगी थी। टेबल पर गरुड़द्वार के विद्यार्थी होश में नहीं थे। उन्हें सौ थे। उन्हें पॉइंट मिल गए तीसरे मिस्टर हैरी पॉटर को नंबर दो ने कहा कमरे में कब्रिस्तान जैसी शांति छा गई अद्भुत साहस और आत्मबल के लिए मैं हाउस को साठ पॉइंट देता हूँ शोर कान फोड़ने वाला था जो लोग गला फाड़कर चिल्लाते हुए जोड़ सकते थे वे जानते थे कि गुरुद्वार के अब चार पॉइंट हो गए थे ठीक उतने ही जितने के थे। हाउस कप के लिए दोनों में ड्रॉ हो गया था काश डम्बल डोर ने हैरी को सिर्फ एक पॉइंट ज्यादा दे दिया होता डम्बल डोर ने अपना हाथ उठाया कमरा धीरे धीरे फिर शांत हो गया बहादुरी कई तरह की होती है डम्बल ने मुस्कुराते हुए कहा अपने दुश्मनों का सामना करने के लिए बहुत बहादुरी की जरूरत होती है परंतु अपने दोस्तों का सामना करने के लिए उतनी ही बहादुरी की जरूरत होती है इसलिए मैं लॉन्ग बॉटम को 10 पॉइंट देता हूँ बड़े हॉल के बाहर खड़े किसी आदमी को यह लग सकता था कि अंदर किसी तरह का विस्फोट हो गया था क्योंकि गरद्वार के टेबल से बहुत तेज आवाजें आ रही थी हैरी रोना हम चिल्लाते हुए खड़े होकर तालियां बजा रहे थे जबकि नेवल जो सदमे से सफेद हो गया था गायब हो गया क्योंकि बहुत से लोग उसे गले लगाने के लिए उसके ऊपर गरुड़ के लिए कभी एक भी नहीं जीता था हैरी अब भी तालियों रॉन को छू कर मेलफॉई की तरफ इशारा किया जो इतना आतंकित दिख रहा था जैसे उस पर पूर्ण शरीर बंधन का प्रयोग कर दिया गया हो जिसका मतलब है दम्बलडोर ने तालियों के तूफान के ऊपर बोलते हुए कहा क्योंकि चिरघा तो मेहनत भी नागशक्ति के पतन पर खुश हो रहे थे हमें सजावट को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है उन्होंने ताली बजाई एक पल में हरे पर्दे लाल हो गए और चांदी सोने में बदल गई बड़ा नागशक्ति सर्प गायब हो गया और उसकी जगह गरुड़ द्वार के बड़े सिंह ने ले ली स्नेप प्रोफेसर मैगोनिका से हाथ मिला रहा था और उसके चेहरे पर बेबसी की भयानक मुस्कुराहट थी उसकी नजरे हैरी से मिली और हैरी तत्काल जान गया कि उसके प्रति स्नेब की भावनाएं जरा भी नहीं बदली है इससे हैरी को कोई चिंता नहीं हुई ऐसा लग रहा था जैसे अगले साल जिंदगी सामान्य पटरी पर वापस आ जाएगी कम से कम उतनी जितनी यह में हो सकती थी हैरी की की सबसे अच्छी शाम थी या या दैत्य को बेहोश करने से भी अच्छी वह आज की रात को कभी कभी नहीं भूलेगा हैरी लगभग भूल गया था कि परीक्षा परिणाम भी आने थे परंतु वे आ गए उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि रॉन और वह अच्छे नंबरों से पास हो गए थे जाहिर था फर्स्ट ईयर की क्लास में उस साल हरमाइनी के सबसे ज्यादा नंबर आए यहाँ तक कि नेवल भी पास हो गया जड़ी बूटी का ज्ञान के उसके अच्छे नंबरों ने उसके जादुई काड़े के बुरे नंबरों को संतुलित कर दिया उन्हें आशा थी कि गोयल जो उतना ही मूर्ख था जितना कि नीच फेल हो जाएगा परंतु वो भी पास हो गया यह शर्म की बात थी परंतु जैसा रोन ने कहा आपको जिंदगी में सारी चीजें एक साथ नहीं मिल सकती और अचानक उनके वॉर्ड्रोप खाली हो गए उनके संदूक पैक हो गए नेविल बाथरूम के एक कोने में छिपा पाया गया सारे विद्यार्थियों को चिट्ठिया दे दी गईं, जिनमें यह चेतावनी थी कि वे छुट्टियों में जादू का प्रयोग नहीं करेंगे मैं हमेशा आशा करता हूं कि वे हमें देना भूल जाएंगे फ्रेड विजली ने दुखी होते हुए कहा हैगरेड उन्हें नामों के झुंड तक ले आया जो उन्हें झील के पार ले गई वे लोग हॉगवर्ड्स एक्सप्रेस में चढ़ गए और बातें करते तथा हंसते हुए जा रहे थे जब ट्रेन के बाहर का देहाती दृश्य अधिक हरा और साफ सुथरा हो गया मगलू शहरों के पास से तेजी से गुजरते हुए वे बर्टी बॉट की हर साथ की टॉफिया खा रहे थे उन्होंने अपने जादूगरों वाले कपड़े उतार दिए और जैकेट तथा कोट पहन लिए आखिरकार वे किंग्स क्रॉस स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पौने दस पर उतर गए प्लेटफॉर्म से बाहर जाने में उन लोगों को थोड़ा समय लग गया एक जूड़ीदार बूढ़ा गार टिकट बैरियर के पास खड़ा था और उन लोगों को गेट से दो या तीन की संख्या में गुजरने दे रहा था मगलों का उन्हें आतंकित न कर दे तुम इन कर्मियों में जरूर आना है और हमारे यहाँ रहना है रॉन ने कहा तुम दोनों को मैं तुम्हें उल्लू भेजूंगा धन्यवाद हैरी ने कहा मुझे किसी चीज का तो इंतजार रहेगा जब वे लोग मगलू दुनिया की तरफ ले जाने वाले गेट की तरफ बढ़े तो लोग उन्हें धक्का देते हुए आगे जाने लगे। उनमें से कुछ ने कहा बाय हैरी, फिर से मिलते हैं पॉटर। अब भी मशहूर हो। ने उसकी तरफ देखकर हंसते हुए कहा, जहा मैं जा रहा हूँ कम से कम वहां नहीं हूं मैं तुमसे वादा करता हूँ हैरी बोला वह रॉन रोना हमारी गेट से इकट्ठे गुजरे वम्मी वहां पर देखो ये जिनी बीज थी रोन की छोटी बहन पर वो रॉन की तरफ इशारा नहीं कर रही थी। हैरी पॉटर, वो वो चीखी। देखो मम्मी वो रहा। शांत रहो जिनी और इशारा करना बदतमीजी होती है। मिसेस वीजली उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई बहुत व्यस्त साल था उन्होंने कहा बहुत हैरी बोला मिसिज वीजली कैंडी स्वेटर के लिए धन्यवाद अरे कोई बात नहीं बेटा तैयार हो यह वन अंकल थे जिनका चेहरा अब भी बैग नहीं था जिनके चेहरे पर अब भी मूछे थी और जो अब भी हैरी की हिम्मत पर गुस्सा कर रहे थे जो सामान्य लोगों से भरे स्टेशन पर पिंजरे में उल्लू लटकाए घूम रहे थे उनके पीछे आंटी और डडली खड़े थे जो हैरी को देखते ही सहम गए आप लोग हैरी का परिवार होंगे मिसिस बीजली ने कहा सिर्फ कहने के लिए वनौन अंकल ने कहा जल्दी करो लड़के हमारे पास पूरा दिन नहीं है वे चल दिए चलते चलते रॉन और मायनी से कुछ कहने के लिए हैरी पीछे रह गया तो गर्मियों में मिलते हैं आशा है तुम्हारी छुट्टियाँ अच्छी गुजरेंगी हरमाइनी ने बर्नौन अंकल की तरफ अनिश्चितता से देखते हुए कहा वह हैरान थी कि कोई इतना बुरा भी हो सकता है हाँ अच्छी गुजरेंगी हैरी ने कहा और वे उसके चेहरे पर फैलती मुस्कान को देखकर आश्चर्यचकित थे उन्हें नहीं मालूम की हमें घर पर जादू करना मना है मैं इस गर्मियों में डली के खूब मजे लूंगा